ओम स्थापय <coughs> सर्वर्मस्विणे अवताय रामकृष्णा ते नम जननी शवीं रामकृष्ण जगद्गु पादप्द तुवा प्रणमा मुहोर्मु नम श्रीतिराजा विवेकानंदसूरे सच्चित्सुखस्वू स्वामिनेतापहरणे भाषण के पहले हाथाली बजाया उसके संकेत क्या है जल्दी खत्म करो क्या एनी वे टाइम अलॉटेड इज मचलेस एन एस में पहले कुछ दूसरी ढुक समय भी ले लिए। हैं <coughs> जितना संक्षेप में बताना है जरूर बताऊंगा एक्चुअली दिस इज ऑफ़ द इनिशिएटेड डिबोटीज जिन लोग दीक्षा लिए वो सब हम लोग एकत्रित होकर आज कुछ विषय चर्चा करेंगे ऐसे नहीं सिर्फ दीक्षा के बारे में ही बोलना है ऐसा नहीं है लेकिन वो भी एक जरूर अच्छा विषय है उसके बारे में चर्चा करना क्योंकि हम लोग के अंदर कोई पंद्रह साल बीस साल पहले लिए जब मंत्र भी याद है क्या किसी किसी को भी संदेह लगता है इट्स ऑलवेज़ गुड टू रिन्यू पुनः पुनः इसके बारे में सोचना याद करवाना बहुत अच्छा है स so, बहुत सारे चीज हम लोग बात कर सकते हैं तो गुरु के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया मान लीजिए आप तो जिन लोग के ठाकुर जो दीक्षा दिए थे एक किसी तरह उन्होंने देखा कभी कुछ स्पर्श किया कुछ मंत्र भी दिया इन एवरी केस द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मैन अस्टाउंडिंग आश्चर्यजनक परिवर्तन सब अनुभव किए ऐसे ऐसे हुआ किसी को बोलना भी पड़ा मेरा इतना सहन करना संभव नहीं है जब उन्होंने जिस दिन कलपत्रु हुए थे उस दिन उन्होंने वैकुंठ सन्याल को स्पर्श किया था।, था क्योंकि नाथ पहले से उन साधक भी थे जरूर लेकिन वो ठाकुर के पास आके बोलने लगा मेरा ऐसा कुछ अनुभूति होना चाहिए ठाकुर बोला अरे बाद में होगा अभी मेरा तबीयत खराब है बाद में करवाऊंगा ऐसे ऐसे लेकिन छोड़ा नहीं लेकिन उस दिन उन्होंने देखा सबको ठाकुर ऐसे बात कर रहे हैं मेरा भी मिलेगा तो अच्छा है तो उन्होंने भी बोला ठाकुर बोले अरे तुम्हारा तो हो ही गया अभी क्या है नया नहीं नहीं ऐसा कर दीजिए मैं समझ पाऊँकि जैसे स्पष्ट किया ऐसे उनका एक अनुभव हुआ चारित ना वो इष्ट मूर्ति दर्शन करने लगे घर वापस गया वहाँ भी कुछ खाते समय खाना उठाते हैं लेकिन उनका दिव्य मूर्ति इष्ट मूर्ति का दर्शन हो रहा है कुछ भी कर नहीं पा रहे दूसरे दिन से उनका सब काम दाम सब बंद ही हो गया ऐसी अवस्था में वो बहुत ही अंदर से प्रार्थना किया प्रभु मेरा सहन नहीं हो रहा है आप इसके वापस ले लो उस समय से थोड़ा उसमें प्रशमित हो गया लेकिन उन्होंने खुद ही लिखा, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कभी प्रभु का दर्शन में नहीं किया बीच बीच में मेरा जरूर होता था लेकिन वही अवस्था परिवर्तन हो गया तो यू नो दैट इज मीन अनइमेजिनेबल द स्पिरिचुअल डेप्थ डायमेंशन टू विच ठाकुर को टेक हिज जापर्श करे छे छे को भावे तारा तार भावे किचु प्रभावित हो ताधिर जीवन तो अति आश्चर्यजनक बाबे तादर जीवन परिवर्तन तो हम हम लोग देख रहे हैं माँ की दीक्षा की प्रथा बहुत सहज सरल था बहुत निकाह दीक्षा दिए थे ऐसे ही वो उनका कोई उनका बहुत ही बाल्य बंधु मित्र को आया उसका तो लेटते हुए दीक्षा दे दिए किसी को कड़ा कड़ा होते भी ऐसे स्टेशन में किसी को दे दिया कोई आया कुछ बैठने का जगह नहीं था वो घास पर बैठा वहाँ उनका दीक्षा दिया सोमनी so वेशन बहुत जल्दी हो जाता था उनका दीक्षा की जो कार्यक्रम अनुष्ठान बाद में कोई शरत महाराज के उनके कोई शिष्य पूछा महाराज जी आप तो इतना धीरे दीर बहुत समय लेके आप दीक्षा देते हैं माँ तो बहुत जल्दी हो जाता है माँ का एक कैसे है उन्होंने बोला देखो माँ के जिनका लेके ठाकुर के, के चरणों में समर्पण करना बहुत सहज काम है तुरंत हो जाता है लेकिन मेरे को बहुत प्रयास करके बहुत ही ठाकुर के पास प्रार्थना करके बहुत बाद में मेरा होता है इसीलिए दोनों का बहुत फर्क है मैं तो ऐसे नहीं कर सकूँ मैं भी ठाकुर के चरणों में समर्पण कर रहा हूँ जिसका मैं दीक्षा दे रहा हूँ लेकिन उस कार्य के लिए मेरा बहुत प्रार्थना करना पड़ता है ठाकुर का उसके बाद में मैं कर पाता हूँ लेकिन माँ के विषय में माँ के बारे में वो तो माँ बहुत चट जल्दी बहुत जल्दी से एक दो तीन मिनट अंदर ही ठाकुर के पास उसका ले चल पाते हैं समर्पित कर देते हैं तो स्वामी जी ऑल्सो हैड अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ इनिशिएशन उनका तो स्वामी जी का शिष्य बहुत कम सी संख्या में थे लेकिन इफ़ यू सी सम ऑफ दिस डिजाइपल्स शुद्धानंद जी वरजानंद जी एंड देन आत्मानंद जी स्वरूपानंद जी एक स्पिरिचुअल जायंट्स, उन्होंने खुद ही एक इतना बड़ा बनाया एक एक से पता चलता है आपका तो एक गुरु का महत्व तो आपका देख रहे हैं तो पहले तो उनका कैसे शिष्य बना शिष्य की दिखना चाहिए ना अब स्वामी जी के शिष्य देखें आप बहुत ही आश्चर्यन्वित हो जाएंगे क्योंकि एक एक इतने बड़े बड़े व्यक्ति उनके सबको ऐसे विकसित हुआ वो बहुत ही देवर एक्स्ट्रॉर्नरीइपल्स ऑफ स्वामी जीज वैसे ही डायरेक्ट डिसाइपल्स का आप सबको देखेंगे ऐसे उन्होंने सब देवर सो करिस्मैटिक राजा महाराज की तो ऐसे ही लेकिन राजा महाराज दीक्षा सहज नहीं देते दे थे सहज में किसी को चार बार पांच बार वो सत्य्रकाशन जी बाद में जिन्होंने अमेरिका में बहुत ही अच्छा काम किया या रिटन मैनी वंडरफुल बुक्स वेरी ब्रिलियन पर्सन लेकिन उनका सात बार उन्होंने घुमाया सात बार के बाद उनका दीक्षा हुआ इट वॉज़ नॉट ईजी मतलब हैं नहीं आज नहीं आज तबीयत सीखने हैं आज तारीख टिकने हैं बाद में ऐसे करते करते करते बहुत बाद में क्योंकि महाराज किसी काम जब तक उनका सीधा ठाकुर के पास जो आदेश संदेश नहीं मिलता है तब तक नहीं करते थे क्योंकि उनका एक बार वो प्रभावानंद जी उनका पूछा क्या आप ऐसे करते हैं क्योंकि कहाँ बाहर जाना है तो बताते हैं पंजिका ले आओ कुछ आ, कुछ बताते थे उसके बाद वो भी पोस्टपोन हो जाता आज नहीं कल ऐसे बहुत बार वापस देते थे दे अंत में एक दिन अचानक बोलते नहीं कल जाऊंगा बाद दो दिन बाद जाऊ तो आप ऐसे क्यों इतना बार आपको तो क्यों बताते हैं अंत में बदलाते रहते हैं आपकी तारीख भी उन्हें बोला मैं क्या बोलो सब मेरे पूछते हैं उसका कुछ जवाब देना है लेकिन जब तक मेरा भगवान ठाकुर से सीधा मेरा यही नहीं मिलता है ऐसी कोई आदेश नहीं मिलता है मैं नहीं करता हूं बोला आप सच से हर कार्य में हर काम में हाँ जरूर वैसे आप सच्चाई से इसी ऐसी सच से आप ऐसे ही बता रहे हैं अड यू रियली सी एक्चुअली हाँ मैं बोल रहा हूं तब तक सीधा में भगवान से आदेश मेरा नहीं मिलता है तब तक मैं नहीं, नहीं करता सो आई इमेजिन द पावर ऑफ सच इनिशिएशन बाद में तो ऐसी कोई उनका शिष्य बोला मैं बहुत ऐसे बुरा बुरा बहुत खराब ऐसे कोई सोचूंगा देखें कैसे महाराज मेरे को रक्षा करेंगे तो बहुत प्रयास किया बिल्कुल सोच भी नहीं पाया महाराज मुस्कुराए क्या सोच पाया ऐसे संभव नहीं है तुम्हारे ऐसी तो पकड़ मेरा अंदर है टिके तुम्हारा सो so, इन्हो you know, दे आर सो पावरफुल एंड इट वॉज रियली यू नो वन कोड रियली सी देर एक्सट्रॉडनरी स्परिचुअल डायमेंशन तो इसमें इसलिए यही बात आ जाती है उसकी जो बाद में हम सब लोग ऐसे ऐसे कम से कम लोग को मायर शिष्य से हम लोग का मंत्र दिक्षा मिला तो बाद में आते अभी शिष्य के शिष्य ऐसी तो परम्परा चलता रहता है तो अब सब जो ले रहे हैं हम लोग का अभी जो नया नया जो दीक्षा ले रहे हैं उन लोगों का क्या दीक्षा कि हम जब कैसे मैं समझ पाए इसलिए आपका यही है, है तो माँ भी ऐसे बता देते हैं जीवन में पहले हम सब ऐसे कोई काम करने के पहले अच्छा से लक्ष्य के बारे में लक्ष्य में कहाँ पहुँचना है क्यों ऐसे में कुछ निर्णय लिया क्यों ऐसे में करना चाहते हूँ उसके बारे में हमेशा हम अम सामने बहुत अच्छी तरह से इसके लक्ष्य की रखना चाहिए अदरवाइज इट्स वेरी ईजी कुछ दिन के बाद उत्साह कम हो जाएगा करने का मन भी नहीं करेगा ऐसे ऐसे क्या हुआ गुरु कैसे है ये क्या है ऐसे ऐसे जिसमें हम लोग मन डाइवर्ट हो जाएगा जब तक आपका सामने लक्ष्य बहुत ही एक ज्वलंत ऐसे रूप में रहता है तब तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी है क्योंकि एक परंपरा ऐसे कोई संप्रदाय उसके अंदर आना हम लोग ऐसे सोचें ठाकुर माँ स्वामी जी आए उनकी शक्ति क्या पंद्रह बीस पच्चीस साल में खत्म हो जाए ऐसे सोचें तो हम लोग का जीवन भरते हैं, सोचना है हाँ हम लोग काल की हिस्सा से समय की हिस्सा से मे बी वे आर लिटल अवे फ्रॉम दम लेकिन किसी वक्त ये भी है ये भी एक कहावत है ठाकुर भी कहते हैं आप क्या एक बहुत बड़ा एक दीवार है उसकी बीच में एक छोटा एक छिद्र है उसकी माध्यम आप जो दूसरी तरह दूसरी साइड में जो अनंत जो जमीन है खाली जमीन है उसका देखने का आपका मौका मिलता है वही कहते थे ये छिद्र है अवतार वैसे को ऐसे कोई ऐसी कोई आए ऐसी कोई शक्ति आती है उसका इतना नहीं है उस समय में उसका खत्म हो जाए आप जब वो शरीर में जब रहते हैं आप जोड़ सकते हैं आपका कुछ उसमें कुछ फायदा भी हो सकता है लेकिन उनका बहुत गुना बहुत गुना उसका प्रसार एवं प्रचार उसके विस्तार बाद में होना संभव है क्योंकि आप शरीर में रह के शरीर के नियम मान के उनके भी चलना पड़ता है हवा तार ऑल्सो के नॉट फ्लाई एंड गोन ब्लेस सम बडी इन अ फॉरिन डिफरेंट लैंड उनका भी जब शरीर लिए शरीर की धर्म मानना है पड़ता है इसके कारण से ठाकुर महान स्वामी जी सबको इतना शरीर की तबीयत भी हुआ शरीर चले भी गए बट वन से गिव अप द लिमिटेशन ऑफ द बॉडी शरीर की जो कमतियाँ शरीर की जो द शॉर्टकमिंग उसके ऊपर सब उन्होंने चले शरीर शक्तियों के बहुत योग योग मनुष्य के ऐसे अध्यात्मिक जीवन में सहायता कर सकते हैं उत्साहित कर सकते हैं उसी से हम लोग बहुत ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर से।, से पावर सकें धर इसवरा शरीर में रह के जितनी उन्होंने किया कि हजार गुण नदी उन्होंने शरीर छोड़ के कर सकते हैं अभी भी करते हैं लेकिन इसीलिए वैसे सही पहले जो मां जैसे कहते हैं आपका लक्ष्य के बारे में एक स्पष्ट धारणा ये वो हमेशा हमको हम अम सबको सामने उठना चाहिए किस लक्ष्य से आया मैं क्यों आया ये हम ऐसे कोई क्यों किया दीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया ऐसे को किया मंत्र भी लिया अभी क्या है इसका फिर कॉन्स्टेंटली रिमम्बर दैट दैट इज वेयर यू रियली गेट द स्ट्रेंथ टू डू साधना ऐसे नहीं है वो शरीर में नहीं क्योंकि ठाकुर तो कहते थे यहाँ जो आएंगे उनका यही अंतिम जन्म इसके बारे में महावृष्ण महाराज के पास कोई आके एक बार पूछा था महाराज जी तो ठाकुर ऐसे कहा यहाँ जो आ रहे हैं उन लोग का यही अंतिम जन्म अभी तो हम लोग ठाकुर का नहीं देखा भी नहीं है इतने दिन बाद में आए हम लोग का क्या होगा महापृषण महाराज बोला ऐसा नहीं है शरीर में उनका जिन्होंने दर्शन किया वो वहाँ है उनका खत्म हो जाएगा उतना तक ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है शरीर में उनको देखा उन सबको अंतिम जन्म हो गया ऐसे भी नहीं है क्योंकि दक्षिण एशियन में वो कार्यालय में कितने लोग काम करते थे वो तो हमेशा सोचते हैं ऐसे क्या कर हम लोग को सब मार देता है सब पैसा पैसा हम लोग प्रसाद सब पहले लूटते थे ये आज के सब बंद कर दिया देट वॉज दर आइडिया ऑफ राम कृष्णा उनका से अंतिम जन्म ऐसे हो जाएगा इसलिए महाराज बता देते अंतिम जन्म यही अर्थ में जो सच्चाई से उनको मन से पूरी मात्रा से जो मान लेते हैं ये हम लोग का जरूर उद्धार करेंगे मैं उनके पास संपूर्ण रूप से शरणागत होके विश्वास से जो साधन करेंगे यही हम लोग का जन्म ए जन्म मरण समुद्र जो पार करने वाला कंडहरी है यही हम लोग का करेंगे यही से हम लोग उद्धार होंगे आप ऐसे सच्चाई से सोचे मन से दृढ़ चित्त में आप साधन करें जरूर संभव होगा इसीलिए तो ठाकुर जी अभी उन, उन, उन, उन, उन, उन, दोनों को बताए ना अमीद दिला मंत्र अभी मंत्र मैं अभी मंत्र दिया अभी आप तुम्हारे मन तुम्हारी है क्यों इतना दिन तो मन इतना भटकता था चार तरह बहुत सारा चीज में लेकिन ये मंत्र मिलने की बात मंत्र के माध्यम में मन की संपूर्ण रूप से नियंत्रण में लाना क्योंकि हम लोग का साधन का एकमात्र सबसे अच्छा जो उपकरण हम लोगों पास है जो चीज है वो ही मन माइंड इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव है साधना मनि व मनुष्य नाम कारण हम बंध मोक्ष हो मन मनुष्य के बंधन की कारण वही मुक्ति के कारण है इसलिए ऐसे मन लेके हम लोग इतना समस्या है मंत्र के माध्यम में ही ठाकुर कहते हैं मन तुमार अभी मन तो अभी तुम्हारा मन तुमार हो जाएगा आप इस मंत्र के माध्यम में मन के ऐसे आप वश में ले सकते हैं उसके नियंत्रण में ला सकते हैं इसी से आपका आपका मुक्ति की पथ जरूर खोल जाएगी सो इनो सो दिस इसीलिए ये रामकृष्ण शारदा विवेकानंद परंपरा में हम लोग आए हुए हैं या हम दीक्षा भी लिए आ रहे हैं इसके क्या विशेषता है इसके बारे में हमेशा हम लोग का याद रखना ध्यान रखना चर्चा भी करना परस्पर समझाना सहायता करना बहुत जरूर है क्योंकि हम लोग का सबको महाराज के पास में भी कोई आके बता देते महाराज रह रहे थे बाबा रामाज बोला महाराज बाबा महाराज ये वक्त बोल रहा है मैं तो इतना दिन आ रहा हूं मेरा कुछ नहीं हुआ महाराज बोलो बंद करने के लिए बोलो क्यों आ रहे हैं वो सोचने के लिए बोलो किस अवस्था में आया अभी क्या हुआ उसका ये भी हम लोग का भी ध्यान रखना चाहिए पांच छह साल सात साल भी हम लोग नियमित रूप से नियमित रूप से साधन करेंगे ऐसे नहीं एक दिन किया पंद्रह दिन नहीं किया फिर तीन चार घंटा किया नो साधन की शक्ति नियमित रूप से करने में ही होगा जो भी आप करेंगे आधा घंटा करेंगे तो हर रोज आधा घंटा करेंगे जिस समय करेंगे वही समय करेंगे आपकी शक्ति पुनः पुनः करने से ही होगा पावर ऑफ रिपीटेटिव प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं दो चार दिन करते हैं छोड़ देते हैं फिर करते हैं उसमें क्या है अंत में कुछ नहीं जोड़ रहा है उसी जो हम लोग करेंगे नियमित रूप से करते धीरे धीरे इसीलिए तो महाराज ये सब पुरस्कार इसकी बात करते थे उसमें क्या है आप शुरू करो एक हजार दो हजार तीन हजार करते पंद्रह तक चलो फिर चौदह तेरह बारह ग्यारह ऐसा करके क्योंकि क्रम वृद्धि क्रम वर्धमान धीरे धीरे आप ऐसे ही करते रहे पहले आप आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा एक साल का पैंतालीस फिन किया फिर एक घंटा किया एक घंटा चलेगी तो कभी नहीं कम करेंगे उसका ऐसे आप हम लोग पाँच छह साल भी कोई साधना ऐसे करेंगे नियमित रूप से जरूर अपना जीवन में परिवर्तन हम लोग जरूर देख पाएंगे उसके भी देखो अपना खुद परिवर्तन देखना भी एक तरीका है उसके आप एक विचार जरूरत है वी के नॉट एक्सपेक्ट ओवर नाइट टू बिकम और लाइक डायरेक्ट डिस जो ठाकुर की जो शीर्षित है वैसे ही हम लोग बन जाएं रातों रात, रात संभव नहीं है मेरा क्या है पहले मैं कैसे किसी को किसी परिस्थिति में मेरा क्या मैं मन में क्या होता था अभी क्या हो रहा है कैसे मैं संभाल पा रहा हूँ हम एम able to control myself सर मेरा राग द्वेश इत्यादि ये सब का मेरा कैसे मैं संभाल पा रहा हूँ हम एम मे एबल टू कंट्रोल माई पैशंस माई डिजायर ये सब में मेरा क्या परिवर्तन हो रहा है ऐसे हम लोग धीरे धीरे दिखते रहेंगे सब हम लोग जरूर देख पाएंगे हाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोग के अंदर जरूर आ रहा है इसलिए ऐसे कोई संघ की जरूरत है ऐसे कोई परिसर में रहना फिर मजबूत बनेगा मोर एंड मोर इट गेट स्ट्रेंथ एंड हम लोग को इसीलिए ऐसे इस ही सत्संग की बात क्यों ऐसे कोई इनिशिएटिव डिबोटीज़ का इकट्ठा होना क्या है सब हम देख पा रहे हैं इतने लोग दीक्षा ली ने सब आए मैं, मैं क्या मैं कहा हूँ आप क्या हैं परस्पर आप उप आलाप कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे की समझा सकते हैं सो यू नो दिस इज द आइडिया इन वेरियस वेरियसपेस हम लोग के सत्संग के माध्यम में विभिन्न जगह में जो हम लोग पाठ चक्र चलाना कोशिश कर रहे हैं ये सबके माध्यम में पुनः पुनः यही एक उद्देश्य है ये सबके माध्यम में हम लोग जरूर थोड़ा अंत कम, कम से कम अनुभव करेंगे ऐसे कोई परंपरा में आने का फायदा क्या है विशेषता क्या है हम लोग तो कहते हैं ना ठाकुर के बारे में स्वामी जी कितने कहा ये युगो के एक प्रवर्तक ऐसे कोई युगाचार्य ऐसे कोई अवतार ये युग के लिए युग परिवर्तन के लिए स्पष्ट स्वामी जी का बहुत जाग में कहा गए ऑल द डरेक्ट माँ भी कहें तो लेकिन हम लोग परंपरा में आके कैसे हम लोग अनुभव कर रहे हैं सच्चा ऐसे इतना मन में दृढ़ ऐसे को अनुभव है क्या हाँ मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ मेरा जीवन आध्यात्मिक दिशा पर जरूर जा रहा है आ, मेरा दिक्कत है मेरा कुम्तियाँ है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरा ठीक इतना हो नहीं पा रहा है लेकिन मेरा लक्ष्य के बारे में पथ के बारे में मेरा मन में कोई संदेह नहीं है मेरा कहाँ पहुँचना है संदेह नहीं है किस रास्ते पे जाना है संदेह नहीं है लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा आगे आगे जल्दी जा पाऊँ कैन गो लिटिल फास्ट मैं जल्दी जरूर पहुँचाऊंगा लेकिन मैं ठीक रास्ता पर जा रहा हूँ ठीक लक्ष्य की तरह मैं आगे चल रहा हूँ ये दो चीज़ कम से कम लोग जरूर जीवन में बहुत ही एक अनुभव करना बहुत जरूर है मैं ये भी कहते हैं जीवन चलाने के लिए बहुत सुंदर एक किसी ने उदाहरण से उसकी व्याख्या किया मान लीजिए कोई पानी में घिर गया बहुत तैयार रहे हैं बहुत प्रयास करें बहुत प्रयास करें एकदम दम बंद हो रहा है बहुत करते करते किसी वक्त चोटी एक ऐसी जगह मिला वहाँ वो उठ गए खड़े होके देख रहे हैं चारी तरह पानी है चारी तरह पानी लेकिन इतना वही छोटा वही जगह उस जगह में बिल्कुल सुखा है कोई पानी है वो इतना सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं वही जागा के खड़ा होकर चारी तरह लेकिन पानी है यही कहते हैं हम लोग को जीवन में एक अध्यात्म ऐसे कोई जीवन का लक्ष्य जिसके साथ हमेशा जोड़ रहना या हायर आइडियल एक उच्च कोई आदर्श उसका हमेशा ध्यान रखें उसके साथ जोड़ रख के हम लोग जीवन अभी हम लोग जीना कोशिश करें आप देखेंगे जैसे जितना भी तेरा पानी संसार सागर में जितने भी हम लोग डूबना ऐसे कोई संभव है फिर भी ऐसे ऐसे कोई जागा ऐसे कोई अध्यात्मिक चेतना एक सोच एक विचार एक लक्ष्य के बारे में एक ऐसे कोई उच्च आदर्श के साथ जोड़ ऐसे जगह भी हम लोग रखेगा जो भी संसार में दिक्कतियाँ आ सकती हैं लेकिन हम लोग कभी डूब नहीं जाएंगे सो इन वे ऑलवेज बी ऑन द प्रोटेक्टेड लैंड मे भी ऑन द लैफ ऑफ्री माँ सो यू नो इट्स पॉसिबल ऐसे इसीलिए ऐसे सबको ऐसे कोई एक व्यवस्था ऐसे हम लोग बुलाएँ इसलिए सब हम लोग बैठ के कम से कम साल में एक दिन ऐसे सोचेंगे हम लोग जीवन के बारे में ये परंपरा के बारे में क्यों आए कैसे दीक्षा हुआ क्या होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे कोई वीर शुभान जी की दीक्षित भी यहाँ हैं उसके अधिक भी मालूम नहीं है चूँकि वीरजान जी की दीक्षित भी हो सकता है मे बी लैक दैट सो यू नो इट्स परम्परा ऑफ सच सोल्स सब ऐसे दिए सब तो लेकिन ये भी सब रामकृष्ण ये परम्परा में सब गुरु जरूर कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं ठाकुर साहब है मैं फिर रास्ता दिखाने हूं आपका ठाकुर के चरणों में समर्पण करना वही मेरा काम है ठाकुर तुम्हारी इष्ट है सच्चाई से ठाकुर ही तुम्हारे गुरु है मैं कोई एक सहायक रूप में आया हूँ ये हर गुरु के अंदर यही धारण बहुत स्पष्ट है इसलिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है हम सब ठाकुर के चरणों में भी समर्पण कर रहे हैं हम लोग का स्वयं माँ भी कहते थे एक सुशे से एक युवक दीक्षा लिया प्रणाम किया मां बोले बेटा देखो ठाकुर तुम्हारे इष्ट है ठाकुर तुम्हार गुरु है मैं मां हूं अरे क्या अभी तुमने दीक्षा दिया ऐसे ही बोल रहे हैं बेटा मैं बोल रहा हूँ ठाकुरी तुम्हारे गुरु ठाकुर तुम्हारे इष्ट वो तर्क करने लगा मां बोला अरे ठीक से देखा उस जगह पे उनका अपना मां बैठी हुई वो मूर्छाओ के घिर पड़े माँ पीठ पे हाथ लगा रहे हैं अरे क्या हुआ बेटा उठो उठो उठ के देखे फिर उठ उजागा पे माँ तो मेनी सच इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ होली मदर एक्सेट्रा ये सबसे ही स्पष्ट है ये परंपरा में जो आए हुए हैं सब ठाकुर के चरणों में भी समर्पित है लेकिन हम लोग जितना समझ पाएंगे उतना जल्दी आगे चल पाएंगे इसके लिए चाहिए जीवन का लक्ष्य के प्रति एक जरूर अच्छा स्पष्ट धारणा और एक आध्यात्मिक आदर्श के साथ जोड़ रहना सब सबसे अंत में ठाकुर माँ स्वामी जी की चरण में हमेशा एक समर्पित जीवन ऐसे प्रयास करते रहेंगे हम सबको अध्यात्मिक जीवन में आगे सब जरूर ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से हम लोग आगे चल पाएंगे श्री रामकृष्ण अर्पण